शुक्ल यजुर्वेदासनिषद इसमें हम लोग प्रथम मंत्र देख लिए थे ईशावास्य जगत तेना त्यक्त नुंजी था माँ गृध कश्यस्वी धनम ऐसा कहा गया था ये चराचर जगत जो भी हमारे द्वारा ज्ञेय होता है ये सब परमात्मा भावनाया आच्छादन करते परमात्मा भाव नहीं अर्थात ये परमात्मा रूप है ऐसे निश्चय करें और अगर सब कुछ परमात्मा हो गया तो और कुछ हमसे भिन्न नहीं रहा तो कुछ ग्राह्य नहीं रहा नहीं रहने से कहते हैं तेना त्य तेना भूंजी था अर्थात तो और हमसे कुछ अलग नहीं है सब कुछ अर्थात जो भिन्न बोल करके था वो सब त्याग हो गया रहा नहीं कुछ इसी प्रकार बुद्धि से आत्मा आत्माभाव बनाया अर्थात सर्वदा आत्मा कार्य से ही आगे आत्मा का पालन करे चतुर्थ पाद में कहते हैं भूंजित मागृदित धनम् और कुछ आ, अपने से भिन्न और कुछ पदार्थ नहीं रहा था फिर उसका आकांक्षा ही न करें। जो पूर्व मंत्र में कहा गया अभी द्वितीय मंत्र में टीका में कहते हैं आद्य पूर्वार्धेन तृतीय पादेन पादेन अपरिपक्व चतुर्थ इति प्रतिपदं व्याख्याय अनुपदति संबंधा मेवाधेन आद्य संयासिस्तुपन्नो पूर्वार्धेन जो प्रथम मंत्र था उसका पूर्वार्ध ईशावास्यदम सर्व यत्किन जगत्याम जगत तो टीकाकार कह रहे हैं कि प्रथम मंत्र का पूर्वार्ध मात्र से ही तत्त्वोपदेश हो गया उतना में ही पूरा हो गया तत्त्वोपदेश। और फिर उत्तरार्ध में कहते हैं तृतीय पादन अपरिपक्व ज्ञान से संयास विधि जिसका ज्ञान अपरिपक्व नहीं हुआ उसके लिए संन्यास विधि कहा गया अपरिपक्व ज्ञान अपन आठ नंबर टिप्पणी देख लीजिए अपरिपक्व ज्ञान से संन्यास विधि अने परिपक्व ज्ञाने साधनीभूत अपरिपक्व ज्ञानाधिकारी को विविधिशा सन्यासो वैध परिपक्व ज्ञान के लिए साधनीभूत अर्थात साधन जो है क्या है अपरिपक्व ज्ञान अधिकारी का जो विविध दिशा संन्यास परिपक्व ज्ञान के लिए साधन हो गया अपरि विविधिशा संन्यास अर्थात ज्ञान परिपक् तभी होगा जब सन्यास है तो सन्यास अगर नहीं है तो ज्ञान परिपक्व नहीं होगा सन्यास का अर्थ है ऐषणात्र त्याग ये वस्त्र नहीं है वस्त्र तो केवल ये एक के सूचक है कि हम ऐषणात्र त्यागी है ये केवल इतना सूचक ये दूसरों के लिए जितना नहीं अपने लिए है अधिक वस्त्र अगर आपका है तो ये आपको सर्वदा स्मरण दिलाएगा कि ये ऐसा त्याग करने का ये सूचना है जो हम दूसरों को सूचना अगर दे रहे हैं तो वो हमें होना चाहिए बहुत पहले हम कहीं किसी आश्रम में एक ऐसे कोर्स कर रहा था वहाँ एक अच्छे महात्मा को पूछा वो सन्यासी थे, थे कपड़ा बदला नहीं था पूछा कि सन्यास का क्या लाभ है तो बोले कि वर्दी यही लाभ है कि कम से कम आपको याद दिलाएगा हमेशा ये इसका प्रथम लाभ है तो हमको भी वो लाभ होना चाहिए अर्थात हमको हमेशा दिलाना चाहिए याद कि हम ऐसात्र त्याग किए हैं यहां कहते हैं परिपक्व ज्ञान के लिए साधनीभूत साधनीभूत अर्थात साधन जो होता है अपरिपक्व ज्ञान अधिकारिको विविधिशा संन्यास विविधिशा संन्यास के लिए अधिकारी है जो अपरिपक्व ज्ञान ज्ञान वाला है बहुव्रीह है अपरिपक्व ज्ञान ज्ञान अधिकारी यश अपरिपक्व ज्ञान में भी बहुव्रीह है ज्ञानम ज्ञान यश अपरिपक्व ज्ञान अपरिपक्व ज्ञान अधिकारी यविदिशा संन्यास है तो विविध दिशा हो जाएगा अपरिपक्व ज्ञानाधिकारी तो ये जो विविधिशा सन्यास हुआ ये परिपक्व ज्ञान के लिए ये साधना है अगर ये सन्यास नहीं है स्नात संन्यास नहीं है तो ज्ञान परिपक्व नहीं होगा ज्ञान का परिपक्व अर्थात ज्ञान में निष्ठा हो जाना जगत मिथ्या ये निश्चय हो जाना और जगत का अंश है शरीर और मनोबुद्धि ये भी मिथ्या है इस प्रकार की निश्चय हो जाना ये कहा जाएगा परिपक्व ज्ञान जब ये सब मिथ्या निश्चय हो जाएगा और तत्जन्य कोई दुख नहीं होगा तो ये है कि अर्थात सर्वदा आनंद स्थिति में रहेगा ये ज्ञान का परिपाक अवस्था तो ये जो विविधिशा सन्यास है वो तो वैध है वैध अर्थात तो विधि है उसके लिए अर्थात विधि से ये सन्यास होगा तो शास्त्र कहता है कि ये सन्यास करना चाहिए परिपक्व ज्ञान के लिए और परिपक्व ज्ञानाधिकारी को ज्ञान फलभूत विद्वत संन्यास तु अवैधनते जो परिपक्व ज्ञान जिनको है किंतु सन्यासी नहीं है वो लोग भी कभी सन्यास लेते हैं ज्ञान परिपक्व है दृढ़ है उनको फिर भी जैसा उदाहरण आता है मौर्षिज्ञा बल के तो आगे वो लोग फिर सन्यास लेते हैं कहते हैं कि वो अवैध अवैध अर्थात तो उसके लिए कोई विधि नहीं है तो यहाँ ये बात कहते हैं टिप्पणी कारण परिपक्व ज्ञानाधिकारी को ज्ञान फलभूत विद्वत सन्यासतु तू अवैध अवैध अर्थात इसमें कोई विधि नहीं है करना चाहिए जो ज्ञानी है किंतु तो अभी सन्यास नहीं लिया उसके लिए संन्यास लेना चाहिए ऐसा उनके लिए विधि नहीं है आवश्यक नहीं है कर लिए तो ठीक है लोक शिक्षण के लिए टीका में जहाँ देख रहे थे तृतीय पदेन परिपक्व ज्ञान अपरिपक्व ज्ञान से संन्यास विधि उक्त तेन त्यक्तन भूंजी तो पूर्व मंत्र का तृतीय पाद था त्याग के द्वारा आत्मा का पालन करे आत्मा का पालन करे वृत्ति रहे ब्रह्माकार वृत्ति ही चलता रहे और चतुर्थ न सन्यासीनो नियम नियम विधि उक्त चतुर्थ पाद में माँ गृह कश्य धनम त सब कुछ त्याग हो गया जो सन्यास हो गया जो जगत को परमात्मा बुद्धि से देखने लगा उसके द्वारा फिर ग्रहण का परिग्रह का शंका हो सकता है शास्त्र ये हमको सूचना देते हैं अर्थात तो ऐसा कभी हमारा मन में नहीं आ जाना चाहिए कि हमसे तो और कभी आगे परिग्रह होगा ही नहीं इस प्रकार की होकर के हम अवहेला नहीं करना चाहिए सर्वदा सतर्क रहना चाहिए यहाँ यह कहा जाता है तो इसलिए चतुर्थ पाद के द्वारा कहा जाता है कि सन्यासी को भी ये ध्यान रखना है पूर्व संस्कार बश तो ये कभी फिर ग्रहण न हो जाए परिग्रह परिग्रह न हो इसके लिए नियम विधि कहा गया है चतुर्थ पाद में माँ गृध कश्योसित धन पूर्व मंत्र का अर्थात किसी के धन की आकांक्षा न करे और धन है और क्या चीज जब सब कुछ परमात्मा बुद्धि निश्चय हो गया कुछ धन ऐसे पदार्थ तो नहीं रहा धन अर्थात हमारा प्रयोजन सिद्ध करेगा ऐसा कोई पदार्थ नहीं रहा आगे टीका में मंत्र का प्रत्येक पद का व्याख्यान करके अभी फिर पूर्व मंत्र का अर्थ संक्षेप से कहते हैं संक्षिप्य अर्थम पूर्व पूर्वमंत्र अर्थम संक्षिप्य पुनः अनुवदति भगवान भाष्यकार किमर्थम उत्तर संबंधाभिधिशया उत्तर मंत्र से पूर्वेण मंत्रेण सह संबंधम अभिधिशया अभिधिश्सया अभिधा तुम इच्छाया पूर्व मंत्र के साथ इस मंत्र का संबंध कहने के लिए तो अर्थात पूर्व मंत्र कहने के बाद ये मंत्र क्यों कहा जाता है क्या आवश्यकता है इसको कहते हैं संबंध पूर्व मंत्र के साथ तो भगवान भाष्यकार अभी पूर्व मंत्र के साथ ये मंत्र का संबंध कह रहे हैं अभिधित सया इसमें एक विशेष सूत्र लगा अच्छा इस प्रत्यय पर में रहने पर ये धा धातु भूस का धातु है, है इसका जो अच है धा का अच्छ हो गया आ हाँ। उसको इस आदेश हो जाता है इस आदेश होने के बाद हो गया धीस और अभ्यास का लोप हो जाता है अत्र लोपो तो अभ्यास का लोप हो गया अभी आगे हो गया धीस आगे रसन का स अभी धीस आगे स फिर धीस का सकार को सह स्याद धातु के धीस का जो सकार है उसका तकार हो गया अभिध्य स टाप होकर अभिध्य स फिर अभिध्य सया तया तो अर्थात इच्छा नहीं, वो तो सन प्रत्यय के आगे हाँ अप्रत्यय होने से क्योंकि सन सनअत होने से ये धातु रहेगा तो धातु रहने से उसको जब तक हम कृदंत प्रातिपदी का नहीं बनेंगे फिर टाप नहीं होगा तो पहले तो होगा आगे फिर टाप हो जाएगा अच्छा जा, भाष्य में एवं आत्मविद पुत्रादी ऐसात्रय संन्यासन आत्मज्ञान निष्ठतया आत्मा रक्षितव्यष वेदाथ एवं आत्मविद एवं एक नंबर टिप्पणी अपरिपक्व ज्ञान अर्थात ये सारे शास्त्र अपरिपक्व ज्ञान के लिए है जो परिपक्व ज्ञान है जो ज्ञानी है उसके लिए फिर शास्त्र का आवश्यकता नहीं है तो जो अपरिपक्व ज्ञान है उसके लिए एवं आत्मविद एवं अर्थात अपरिपक्व जो आत्मज्ञानी है पुत्रादी ऐषणात्रय संयासेन पुत्रादि षणा और दो ऐसणा क्या क्या है वित्त और लोकेषणा ये तीनों ऐसणा का संसास अर्थात सम्यक न्यास पूरा पूरा हमेशा के लिए त्याग करके आत्मज्ञान निष्ठतया आत्मा रक्षितव्य आत्म ज्ञान निष्ठतया हमारा सामने पुष्प है हमको पुष्प का ज्ञान हो रहा है तो हमारा अंत करण पुष्प ज्ञान रूप हो गया इसी प्रकार की जब हमारा अंतकरण आत्माकार होगा आत्माकार अर्थात तो ब्रह्माकार होगा अर्थात जिस समय में कोई विषय नहीं हो रहा है और अहमाकार आकार है हमारा अंतकरण अधिक समय अहमाकार होना चाहिए ये हो गया उपनिषद उपनिषद शब्द का वास्तव अर्थ होता है ब्रह्माकार वृत्ति क्योंकि उपनिषद शब्द का अर्थ है जो कि अविद्या को शिथिल कराएगा अविद्या को नाश करेगा और ब्रह्म का प्राप्ति कराएगा ये तीन अर्थ है सदल धातु का तो ये अविद्या को शिथिल कौन करेगा अज्ञान को शिथिल कौन करेगा कहें ज्ञान ही करेगा जैसे जैसे ब्रह्मा का भि इसको ब्रह्म ज्ञान कहेंगे जैसे जैसे होने लगेगा अज्ञान ऐसे ऐसे शिथिल होने लगेगा और जैसे वो दृढ़ हो जाएगा और ज्ञान को पूरा नाश कराएगा तो ब्रह्माकार वृत्ति ही उपनिषद तो हमको जितना जितना ये ब्रह्माकार वृत्ति हो ब्रह्माकार हमको हो रहा है सबको आत्माकार वृत्ति हो ही रहा है मैं इसका ज्ञान किसको नहीं हो रहा है किंतु हम इस जो आत्माकार वृत्ति हो रहा है हमारा बुद्धि उसमें सर्वदा परिच्छिन्न का मोहर लगाता है आप तो रामानंद हो आप तो श्यामानंद हो ये कहता है हमारा बुद्धि हमारा बुद्धि इस प्रकार के न कहे तो क्यों कहती है बुद्धि कहते हैं संस्कार से ये संस्कार को कैसे बदल बदला जाएगा कहते हैं यही वैदान सुनना है दिन रात सुनना है आपस में विचार करना है हम परिच्छिन्न नहीं है और शरीर मन बुद्धि ये तो परिचिन होंगे ही होंगे तो शरीर मन बुद्धि का परिचिनता को अपने ऊपर न लाए ये दिन रात विचार करें और परिच्छि बुद्धि को दृढ़ कराने वाला कर्म में भी जितना कम हम लिप्त हो ये सब उपाय हैं। तभी हमारा ये आत्मज्ञान ये निष्ठा दृढ़ होगा धीरे धीरे आत्मज्ञान अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति तो जब ब्रह्माकार वृत्ति होगी तभी ब्रह्म आत्मा रक्षितव्य अर्थात तो वैसे उसी उपाय से ही आत्मा का रक्षण होगा जैसे पुष्पाकार वृत्ति हुआ तो हमारा पुष्प ज्ञान अर्थात तो पुष्प हमारा रक्षा हुआ यहाँ ये भौतिक पदार्थ बाहर में है अलग है वो बात अलग है तो किंतु ब्रह्माकार वृत्ति जब होगा उसी के द्वारा ब्रह्म रक्षा होगा अर्थात मैं ब्रह्म हूं ये हमारा स्थिति दृढ़ रहेगा इसी उपाय से ही आत्मा रक्षितव्य वेदार्थ ये वेद का अर्थ यही है वेदार्थ अर्थात अर्था पूर्व जो मंत्र गया वो मंत्र का अर्थ यही है अथ इतरस्य से अनात्मज्ञतया आत्मग्रहणा अशक्त इदम उपदेस मंत्र कुरे अथ इतर से जो आत्मविद नहीं है आत्मविद अर्थात पहले कहा कि जो आत्मज्ञान निष्ठ हो गया वो आत्मविद किंतु जो आत्मज्ञाननिष्ठ नहीं है और आत्मज्ञान के लिए ज्ञान के लिए सन्यास भी नहीं कर लिया है उस प्रकार व्यक्ति के लिए कहते हैं अथ इतरस्य ये भिन्न है पहले दो कोटि हो गए एक तो ज्ञानी हो गए और दूसरा है जो कि ज्ञान नहीं हुआ है किंतु अभी संन्यास करके ज्ञान निष्ठा के लिए लगा है उसके लिए पूर्व मंत्र में कह दिया वो सर्वदा ज्ञान निष्ठा में लगे रहे और जो ज्ञान निष्ठा में लगे नहीं रह पाता है अर्थात वेदांत श्रवण इत्यादि वेदांत साधना जो नहीं कर पाता है वो अनात्मज्ञ अनात्मज्ञ दो नंबर टिप्पणी कहते हैं अशुद्धांत करणतयावत अंतकरण अशुद्ध है अंतकरण अशुद्ध का अर्थ होता है कि जगत में सत्य तो बुद्धि होना यही अंतकरण अशुद्ध है और अंतकरण शुद्ध हो गया वेदांत में अधिकारी हो गया और जगत मिथ्या हो गया जगत मिथ्या हो गया तो अधिष्ठान ब्रह्म ही केवल और बच गया वो हो जाएगा शुद्धांत करण वेदांत में अधिकारी और जिसको जगत में सत्य तो बुद्धि है वो वेदांत में अधिकारी नहीं है उसके लिए आगे मंत्र कह रहा है अनात्मत आत्म ग्रहण असत आत्मा का ग्रहण के लिए ज्ञान के लिए वो असक्त है तो उसका सामर्थ्य नहीं है यहाँ तीन नंबर टिप्पणी बड़े महाराज अच्छा वाद लिखते है जो समर्थ लोग इसको पढ़ करके देख ले सकते हैं जो आत्मज्ञान के लिए असत्य है उसके लिए आगे मंत्र ये कह रहा है यहाँ बड़े महाराज टिप्पणी में जो कहे हैं संक्षेप से कह देते हैं पूर्व पक्ष कहता है कि आत्मज्ञान के लिए असत्य कैसे हो जाएगा ये पुष्प ज्ञान के लिए असक्त हो जाता है क्या नहीं होगा तो आत्मज्ञान के लिए क्यों असक्त होगा सुन लेगा जान लेगा ऐसे तो कहते हैं नहीं हो पाएगा अंतकरण अशुद्ध है तो नहीं हो पाएगा तो कहेंगे पदार्थ है और अंतकरण है तो ज्ञान तो होना ही चाहिए क्यों नहीं होगा अगर इंद्रिय कार्य कर रहा है तो अंतकरण से तो ज्ञान होना ही होना है कहेंगे ऐसा नहीं होता है इंद्रिय थोड़ा बहुत कार्य करते हैं किंतु तो बुद्धि कार्य नहीं कर पाता है ऐसा भी स्थिति है कैसा कहते हैं जो मदिरापान से अर्थात उसका बुद्धि अभी शिथिल हो गया बुद्धि कार्य नहीं कर रहा है किंतु थोड़ा थोड़ा देख रहा है उसका आंख चल पाता है लड़खड़ा के चलता है बुद्धि किंतु कार्य नहीं करता इंद्रिय थोड़ा थोड़ा कार्य करते हैं उसी को कहा जाएगा कि उसका अंतकरण अभी ठीक कार्य नहीं कर रहा है यही अशुद्ध अंतकरण का एक दृष्टान्त दिए हैं इंद्रिय कार्य करता है देह कार्य करता है उस समय वो उसको देंगे वो कुछ खाने के लिए वो खा ले सकता है किन्तु बुद्धि ठीक से कार्य नहीं करेगा अर्थात उसका ये रस इसका कैसा है वो जो पदार्थ ग्रहण किया वो ठीक निर्णय नहीं कर पाएगा बुद्धि निर्णय नहीं लेगा तो इसी प्रकार की हमारी बुद्धि ये सांसारिक विषय में आसक्त होने से वो मधुरासक्त व्यक्ति जैसा हमारा बुद्धि की स्थिति हो गया यही अशुद्ध अंत तो करण जगत को सत्य मानना ये तीन नंबर टिप्पणी में कहे हैं बड़े महाराज असक्त्य इदम उपदिशती ये आगे मंत्र उपदेश करता है जिसको जगत में सत्यबुद्धि उसको क्या करना है उपनिषद कहती हैत्यथेट न कर्म लिप्यते नरे इर्मा कुर जीजिबिषेथ नरे कर्म न लिप्यते इतो न अस्ति इस प्रकार तो अन्य यह अर्थात अनु लोक में यह मनुष्य शरीर में एव कर्म करता हुआ यह विधि हो गया अर्थात जो अनात्मज्ञ है उसके लिए कर्म करता हुआ कर्म तो करना ही चाहिए और कर्म करता हुआ सतंग समाह जीजी सौ वर्ष जीने की इच्छा करे क्योंकि मनुष्य का परमायु सौ वर्ष है ऐसे शास्त्रों में कहा गया है कहीं ज्यादा कहीं कम होता है किंतु उसका आयु सौ है ऐसे शास्त्र में कहा गया ये हम लोग रुद्री में पढ़ते हैं ना पश्य मारद शतम जीवे मरदह शतम इस प्रकार की ऐसे अर्थात कर्म करता हुआ सौ वर्ष आयु जीने की इच्छा करे जी जी ये विदरीन का रूप हो गया जीने की इच्छा कोई कर नहीं पाएगा वो स्वाभाविक है तो जो स्वाभाविक जीने की इच्छा है उसको श्रुति यहाँ केवल अनुवाद कर देती है विधान नहीं करती है किंतु तो कर्म करना है ये विधान करता है अज्ञानी है तो कर्म तो करना ही चाहिए अज्ञानी अर्थात जो वेदांत श्रवण में ऐसात्र पूर्वक प्रवृत्त नहीं हुआ है उसके लिए तो कर्म करना ही है और एवं तो नरे इसी प्रकार की अगर कर्म करता हुआ अगर जीते रहे तब तो तुम जो नर हो अर्थात आप जो मनुष्य है आप में कर्म का लेप नहीं होगा कर्म का लेप अर्थात कर्म करने से उसका दो शुंग निकलते हैं एक होगा कि वो कर्म का फल दूसरा होगा वो कर्म का संस्कार फल सुख दुख रूप से आएगा भोग प्राप्त होगा और संस्कार पुनः प्रभुत करवाएगा ये कर्म का दो कार्य होते हैं किंतु जो शास्त्र कर्म करता हुआ जिये शास्त्र विहित कर्म अर्थात यह वो काम्य कर्म को नहीं लेना है वो जो नित्य कर्म है उसी को लेना है अर्थात नित्य कर्म करता हुआ जिये और नित्य कर्म में मीमांसा कर लोग कहते हैं कि उसका कोई फल नहीं है तो ये क्रियमाणे फलाजनक सती अक्रियमाणे प्रत्यवायजनकत्वम ये नित्य कर्म का लक्षण है नित्य कर्म करेंगे तो कोई फल नहीं है और नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय होगा कहते ना ये हम लोग जो कैलाश आश्रम के अंत्यवासी है हमारा नित्य कर्म है कि पांच बजे मंदिर में आना ये हमारा नित्य कर्म है आने से क्या होगा कोई फल नहीं है नहीं आने से प्रत्यवाय होगा दोष होगा तो इसी प्रकार ये हमारा नित्य कर्म है, है तो ये नित्य कर्म अगर करेगा तो उसका फल नहीं होगा नहीं करेगा तो ये दोष लगेगा इसी को कहते हैं कि करते हुए ये जिए इसी प्रकार की अगर नित्य कर्म करता हुआ जिएगा और काम्य कर्म इत्यादि नहीं करेगा तब तो कर्म का लेप नहीं होगा क्योंकि नित्य कर्म का फल ही नहीं है फल अगर नहीं है तो कर्मों का जो दो शुंग होते हैं एक फल जो भोग होने के लिए आएगा वो आपका चला गया और दूसरा है कि नित्य कर्म संस्कार होना है फिर करूं फिर करूं इस प्रकार संस्कार करेगा और नित्य कर्म जब अग्निहोत्र प्रतिदिन वो करेगा उसके लिए साधन जुगाड़ करना पड़ेगा तो जिस चीज के लिए साधन जुगाड़ करना पड़ेगा फल तो कुछ नहीं है निष्फल कर्मों को आप कितना दिन कर पाएंगे बहुत दिन नहीं कर पाएंगे फिर कहेंगे आगे ये सब को छोड़ो चलो शिवरात्रि में कैलाश आश्रम अर्थात आगे फिर सन्यास हो जाएगा जब तक हम काम्य कर्म करते रहेंगे कर्म से छुटकारा नहीं होगा नित्य कर्म अगर करते रहेंगे तो फिर कर्म मात्र के ही दुखदायक है तो फिर आगे उससे सन्यास हो जाए। तो यहां कहते हैं अगर नित्य कर्म करता हुआ जीने के लिए इच्छा करेगा तो फिर कर्म का लेप नहीं होगा कर्म का जो दो कार्य होते हैं वो नहीं होगा इसको छोड़कर के अन्य कोई उपाय नहीं है कि कर्म का लेप नहीं होगा अगर आप इस प्रकार के जीवन नहीं जियेंगे निष्काम कर्म, कर्म करता हुआ अगर जीवन नहीं जियेंगे तो कर्मों का लेप आप में होगा ही होगा जो कोई आप एक भी अगर सकाम कर्म किए तो वो आपका पुनर्जन्म का कारण होगा इसलिए कोई भी सकाम कर्म नहीं करना है ये तो प्रथम कहेंगे हम इतना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे ये सकाम कहेंगे ये तो निष्काम होना ही चाहिए अगर वेदांत का प्रवचन करने वाला अगर निष्काम नहीं होगा और खाली दूसरों को कहेगा आप लोग निष्काम हो जाओ उसका कोई फल नहीं होगा इसलिए कुछ भी कार्य करे वो तो निष्काम तो होना ही होना है तो वेदांती लोग कहते हैं कि नित्य कर्म करने से चित्त शुद्ध यह होता है आप इस प्रकार की बोध रख सकते हैं अगर रखना है तो अगर बिल्कुल कुछ नहीं रखना है तो ठीक है अगर रखना है तो यह हमारा चित्त शुद्ध हो रहा है चित्त शुद्ध होता है तो जो कम से अथवा रजत से वो हट जाता है अगर हम लगे रहते हैं तो आगे भाष्य में कुरबन एव यह कुरबन इसका अर्थ कहते हैं निर्वर्तयन एवं कर्माणि अग्निहोत्रादीनी तो कूर्वन एव इह, इह का अर्थ ये मनुष्य शरीर में यह लोक में कूरबन का अर्थ कह रहे निर्वर्तन करता हुआ क्या करता हुआ कर्माणि कौन सा कर्म अग्निहोत्रादीनी अग्निहोत्र इत्यादि सब नित्य कर्म नित्य कर्म ही करते रहे और नित्य कर्म करेगा तो उसके साथ कुछ नई व्यक्ति का कर्म भी होते हैं तो उसको भी करना है आगे है जी, जी, जी भी तुम इच्छेत सतम सत संख्या का समाहा संवत्सरान श्लोक मंत्र में है जीजी जी विषेत जी भाष्यकार भगवान उसका अर्थ कहते हैं जी भी तुम इच्छेत जीने की इच्छा करें स्वाभाविक है जीने की इच्छा सतम सतम का अर्थ सत संख्या का वर्ष समाहा सम का अर्थ संवत्सरान द्वितीय बहुवचन सौ वर्ष को जीने की इच्छा करें क्यों स वर्ष तावधि ही पुरुष से परमायुर्ूपित सौ वर्ष ही पुरुष का ऐसे परमायुसे है निशास्त्र में कहा गया पांच नंबर टिप्पणी सतायुर्यी पुरुषः इत्यादि वचन शेष है पुरुष सतायु ऐसे वचन अर्थात श्रुति में कहा गया है प्राप्तानुवादेन अनुवादेन यषेत शतम तत एव तत्कुन इति कर्मात विधीये तथा अभी इसका निष्कर्ष क्या हो गया मंत्र का कहते हैं प्राप्त अनुवाद नीवित जी जीने की इच्छा ये सबको प्राप्त है कोई मरना नहीं चाहता है अच्छा, आगे कोई मरना नहीं चाहता है। जीने की इच्छा ये सबको है स्वाभाविक है इसका अनुवाद करके जीजी विशेष कहते हैं प्राप्त अनुवाद है ना प्राप्त से सात नंबर टिप्पणी परमायु स्वतः प्राप्ता जो स्वतः प्राप्त है इसका अनुवाद करती है श्रुति और कहती है कि सतम वर्षाणी सतम वर्षाणी तत्पूर्वन एव कर्माणी कर्म करता हुआ श्रुति यहाँ यही विधान करता है सौ साल तो आपका आयु है आप तो उतना जिएंगे, किंतु कर्म करता हुआ ही जिए तत्वन एवं इति विधि है ये विधान किया जाता है अब सौ साल जिए ये विधान नहीं किया जाता है तो कहते हैं कर्म करता हुआ ही भगवान भाष्यकार प्रश्नोत्तरी में कहते है न निरुद्यमो यह नीद्यम न जीवन मृत कस्तु निरुद्यमो यह जीवन मृत मुक्तन नहीं जीवन मृत जीवन मृत अर्थात जीता हुआ भी मतलब जीने के जिंदा रहता हो जो मरा हुआ कौन कहते हैं निरुद्यमो यह जो उद्यम नहीं करता वो भगवान वासवर कहते है जिंदा होते हुए भी मृत मुर, है इसलिए यहाँ कहते है कि कर्म करता हुआ ही ये जिये एवं प्रकारेण जिजुभिषति नरे नरमा इत एक अग्निहोत्रादी कर्मी कुरुवतो वर्तमान प्रकारा अन्यथा था नास्ति येन ना प्रकारेण अशुभ्य कर्मण न लिप्यते कर्मणा न लिप्यते एवं प्रकारेण इस प्रकार के अर्थात कर्म करता हुआ अगर जिएगा तो ही जिजिबती सप्तमींत सत्र तो करके आगे सप्तमी समान अधिकरण है आप जो जीने की इच्छा करने वाले नरे आप मनुष्य हैं नरे का अर्थ नर मात्रा अभिमानिनी अर्थात आप मानते हैं आप मनुष्य हैं भगवान भाष्यकर कहते हैं आप मानते हैं आप मनुष्य हैं और अगर हम नहीं मानेंगे कि हम मनुष्य हैं या क्या हम पशु हो जाएंगे तो यही जो मानना है ये मानना हट जाना है हम मानते हैं और मनुष्य है अगर नहीं मानेंगे तो कहेंगे अब्रम्ह है किंतु हमारा ये जो अंतकरण का एक स्वभाव है कि उसको एक आश्रय चाहिए किसी के साथ एक तादात में करेगा मैं ये हूं ये तो वो कहेगा है अभी वो न अर्थात शरीर के साथ तादात्म्य करके मैं न ऐसे मानता है तो आपको ये मान्यता को लेकर के और कहीं रखना पड़ेगा अर्थात हमारा ये मन है ये मनुष्य जैसा एक पांव रहेगा कहीं तो फिर दूसरा पांव को उठा पाएगा ठीक है घोड़ा नहीं दोनों पांव उठ जाएगा एक ही बार अर्थात जब हमको आत्मा में इसी प्रकार की निश्चय हो जाएगा मैं ब्रह्म ही हूं तभी जाकर के शरीर से मन उठ जाएगा इसके साथ अभिमान नहीं करेगा जितना जितना ब्रह्मनिष्ठा होगा उतना उतना शरीर ये शिथिल हो जाएगा तो नर अभिमानिनी ए दोनों मिप्पणी कहते हैं नर नरमात्रा अभिमानिनी न तू अकर्त ब्रह्मत्म ब्रह्मत्व अभिमानिनी भावा। तो दो प्रकार की अभिमान हो सकता है मैं अकर्ता ब्रह्म हूं नहीं तो मैं नर हूं तो यहाँ कर्म किसके लिए विधान हो रहा है जो नर नरवुण करके अभिमान कर रहा है तो जब हम अकर्ता ब्रह्म है इस प्रकार की निश्चय हो जाएगा फिर कर्म नहीं रहेगा भाष्य में नरमात्रा अभिमानिनी इतस्तस्ते अग्निहोत्रादी कर्मा कुर वर्तमान प्रकारा अग्निहोत्रादी कर्म को करता हुआ जिए इस प्रकार से अन्य कोई प्रकार अन्य प्रकारातर नास्त अग्निहोत्रादी कर्म को करता हुआ ही जिए इससे भिन्न अन्य कोई उपाय नहीं है ये नकारांतरेण अशुभम कर्म न लिप्यते अगर आप ये नित्य कर्म करता हुआ जिएंगे इस प्रकार नहीं करके और अन्य कोई भी प्रकार को अपना ले तो अशुभ कर्म आपको लेन करेगा कर्मणा न लिप्यते इत्यर्थ कर्म न लिप्यते दे दिया कर्म प्रथमांत दे दिया तो इसलिए कहते हैं कर्मणा न लिप्यते कर्म के द्वारा ये लेमान नहीं होता श्लोक का अन्वय करने का मंत्र का अन्वय करने का समय में उसको लिप्यते को लिम्पंथी कर देने से मंत्र का अन्वय ठीक घट जाएगा अर्थात तो एवं तोई नरे कर्माणि न लिमपंथी इस प्रकार के अर्थ हो जाएगा कर्म तुम्हें कोई लेपो नहीं डालेगा तो यहां कर्मणा न लिप्यते स नर क्योंकि नरे सप्तमी दिया है अगर कर्मणा न लिप्यते कहेंगे तो नरे सप्तमी को प्रथमा करना पड़ेगा सब नर कर्मणा न लिप्यते अतः शास्त्र विहिता कर्माणी अग्निहोत्रादी कूर्बन एवं जीवि अतः क्योंकि अगर अग्निहोत्रादि कर्मों को नहीं करके जिएगा तो कर्मों का लेप हो जाएगा लेप अर्थात तो कर्म आप में दोष डाल देगा अगर नित्य कर्म नहीं करके जियेगे तो कर्म आप में दोष डालेगा ये शरीर मनोबुद्धि से दो चीज हो सकता है एक तो निष्काम होकर के करना नहीं तो दूसरा हो गया भोग करना अगर आपको पूरा जीवन निष्काम नहीं होगा तो बाकी भोग में गया भोग में गया तो पुनः प्रवृत्ति होगा और सुख दुख भी आएगा शास्त्र विहिता कर्माणी अग्निहोत्रादिनी कुर एव जी शास्त्र विहित कर्म इसको करता हुआ ही जीने के मतलब जिए आगे पूर्व पक्ष संकाल आ रहा है पहले टीका में देखिए पूर्व पृष्ठा में अंतिम पंक्ति टीका पूर्व पक्ष अर्थात यहाँ एकदेशी समुच्चयवादी जो कहता है कि ज्ञान होने के बाद भी आपको ये कर्म करना ही पड़ेगा अर्थात ज्ञान कर्म दोनों मिलकर के आपको मोक्ष देंगे तो उसको कहा जाता है ये वेदांतिका एकदेशी ज्ञान चाहिए मोक्ष के लिए किन्तु तो उसके साथ कर्म भी चाहिए पूर्व पूर्वमंत्रेण ज्ञानं विहत एक कहता है पूर्व ज्ञानं पूर्वमंत्रे ज्ञान उत्तर तस्वंत्रे कर्म विहि ततः समुच्ठान तात्पर्य मंत्री एक शाम पूर्व पूर्वमंत्र में प्रथम मंत्र में, में सर्वं इस मंत्र के द्वारा ज्ञान विहि यिण जिस अ आप लोगों के पृष्ठा में अभी कर्माणी ये जो नया पुस्तक वाले उनका जिस पृष्ठा में मंत्र है उसी पृष्ठा में अंतिम पंक्ति टीका है ना पूर्व मंत्रे न ज्ञानम विहित यश अधिकारी जिस अधिकारी के लिए पूर्व मंत्र में ज्ञान का कथन किया गया तसे एवं उत्तर मंत्रीय मंत्र चल रहा है उसके लिए कर्म विहित कर्म का विधान किया जाता है ऐसे पूर्व कह रहा है जिसके लिए पूर्व मंत्र में ज्ञान कहा गया उसी के लिए ये मंत्र में ये कर्म कहा गया अर्थात ज्ञान के साथ ही कर्म भी होना चाहिए तभी मुक्ति होगी ततः समुच अनुष्ठाने तात्पर्य मंत्र द्वेश इसलिए दोनों मंत्र का तात्पर्य है कि दोनों मिलाकर के करें, अर्थात ये ज्ञान का निष्ठा भी करे और साथ में ये अग्निहोत्राधि कर्म भी करते रहे इति एकदेशी शंका उद्भाव ये एकदेशी का संका है सिद्धांति उसको उद्भावन करता है अर्थात विचार के लिए उसको पहले कहता है भाष्य में कथम पुनर इदम अवगम्य एकदेशी पुस्ता है कथम पुनर्दम अब... ये सिद्धांति पूछता है क्योंकि पूर्व पक्ष कहता है कि दोनों मंत्र एक ही व्यक्ति के लिए है जिसके लिए पूर्व मंत्र में ज्ञान कहा गया उसी के लिए ये मंत्र में कर्म कहा जा रहा है ये दोनों मंत्र एक ही व्यक्ति के लिए हैं। ज्ञान और कर्म मिलाकर के करना चाहिए अभी सिद्धांत पूछता है कथम पुनर्दम अवगम्य ये कैसे पता चला तो पूर्वेण मंत्रेण संन्यास अच्छा अच्छा ये पूर्व पक्ष का ही तो ये पूर्व पक्ष कह रहे हैं क्योंकि सिद्धांती पहले कह दिया कि पूर्व मंत्र में ज्ञान निष्ठा वालों के लिए ज्ञान का कथन हुआ और इस मंत्र में जो अशक्त है जो ज्ञान निष्ठा में असक्त है उसके लिए कर्म कहा जा रहा है ऐसे सिद्धांति का अर्थात तो ज्ञान निष्ठा दूसरों के लिए कर्म तो दूसरों के लिए ऐसा कहा अभी एक देशी पूछता है कथम पुनर्दम अवगम्य ये आपको कैसे पता चला इदम इदम क्या है पूर्व मंत्री सन्यासीनो ज्ञान निष्ठा होता द्वितीय नद असक्त से ये एकदशी कह रहा है तो पूर्व मंत्र में सन्यासियों के लिए ज्ञाननिष्ठा कहा गया और यह मंत्र में जो ज्ञाननिष्ठा नहीं कर पाएंगे उनके लिए कर्म कहा गया तो जो वेदांत श्रवण नहीं कर पाएंगे उनको सुबह से शाम तक निष्काम हो करके कर्म करना चाहिए असमर्थ अकर्मग तो धातु होने से निष्ठा हो जाता है कर्ता अर्थ में ग्यर्थ कर्मगत विश्व सिंह जीवेश असक्त जो ज्ञान निष्ठा में असक्त है अर्थात तो जो वेदांत श्रवण में दिन भर नहीं लग पाता है श्रवण अर्थात तो वेदांत विचार में दिन भर नहीं लग पाता है उसके लिए तो कर्म करना ही चाहिए अर्थात अगर आपका वस्त्र वस्त्र अर्थात अगर आप गृह त्याग कर दिए आपका जीवन में दो ही होना चाहिए या तो वेदांत विचार में लगे रहना चाहिए नहीं तो निष्काम होकर के सेवा करना चाहिए इसे अगर तृतीय में गया तो ये नरकम विषय होगा त्रयो मार्गा संन्यासी न ऐसे कहा गया ज्ञान है न तपसा अर्थात स्व वर्णाश्रम जो हमारा अभी आश्रम हो गया साधु हो गया तो संन्यास आश्रम तो इसमें जो निष्ठा कहा गया है अगर उसको करेगा तो स्वर्ग प्राप्त करेगा ब्रह्मलोक प्राप्त करेगा और नरकम विषय संगत। तो अगर ये दोनों को छोड़कर के वेदांत विचार अथवा निष्काम सेवा को छोड़कर के तृतीय में जाएगा तो फिर दुर्गति हो जाएगी क्या थी अग्निहोत्र आदि कर्म वो गृहस्थ के लिए हम सब मतलब महात्मा के लिए कर रहे हैं महात्मा जो वेदांत विचार नहीं करेगा फिर क्या करेगा समाधि तो हो जाएगा तो भाई वो तो महापुरुष है और महात्मा नहीं कहा जाएगा या तो वेदांत विचार में लगे नहीं तो निष्काम कर्म करे दो कर्म तो अर्थात वो पूर्णतः या वेदांत विचार में अभी नहीं है उसी के लिए असक्त तो आ जाएगी कर्म निष्ठा थे सिद्धांत कहता उच्चते कहा जाता है उत्तर देता है टीका में सिद्धांति अभी है उसका उत्तर न पूर्व पक्ष कह रहा है अच्छा ना ये सिद्धांति क्या वाक्य है शुद्ध ब्रह्म ज्ञान कर्मणी नईकाधिकारे विरुद्धत्त ऋतुगमन त्रिदंडी धर्मवत यहां तक ये सिद्धांति अनुमान दे दिया शुद्ध ब्रह्म ज्ञान कर्मणी नयिकाधिकारे विरुद्धत्वात ऋतुगमन गमन त्रिदंड अनुमान हो गया पक्ष क्या है शुद्ध ब्रह्म ज्ञान कर्मणी इसका घटक पद कितना है है ना, ना घटक पद आप अंतिम समास में दो कहते हैं किंतु तो और उसका उसका अंदर चार पद है तो अर्थात प्रथम समास कैसे लेंगे शुद्ध ब्रह्म आगे तस्य ज्ञानम ज्ञान शुद्ध ब्रह्म ज्ञान आगे? तो आगे? तो आगे कर्म छ तो तो कर्म धारा नहीं है ये इतना तरह शुद्ध ब्रह्म ज्ञान और कर्म तो ये नईकाधिकारे इसमें कितने पद हैं घटक पद यहां नहीं पूछ रहा है नई काधिकार ये हम पढ़ दिया तीन पद हैं घटक पद नहीं पूछ रहा है दो पद हैं समाज हुआ नयिकाधिकार में एकाधिकार में और नौ के साथ नहीं है तो शुद्ध ब्रह्म ज्ञान कर्म ये न एकाधिकार तो न एकाधिकारे अधन होने से न एकाधिकारे अच्छा एकाधिकार शुद्ध ब्रह्म ज्ञान कर्म न कहा एकाधिकार में कैसा समास कहेंगे एक हो अधिकार एकस्य अधिकारो यही हो जिसमें तो हो जाएगा एक तो अर्थात इसका एक एक अधिकार हो तो एकाधिकार एक अधिकार अर्थात एक से पुंस एक, तो एक पुरुष का अधिकार है जिन दोनों में यहाँ शुद्ध ब्रह्म ज्ञान और कर्म ये दोनों एक अधिकार नहीं है अर्थात इसका अधिकारी एक नहीं है क्यों विरुद्धत्वाद हेतु देता है सिद्धांत ये विरुद्ध है कैसे विरुद्ध है दृष्टान देता है ऋतुगमनम और त्रिदंडी धर्म बस ये पांच नंबर टिप्पणी यहाँ देती है त्रिदंडी धर्म जैसे दंडी सन्यासी होता है एक दंड लेने वाला और ऐसे सन्यासी का भेद है त्रिदंडी वो तीन दंड धारण करते हैं तीन दंड धारण करते हैं उसका अंदर में तीन नियम है वो तीन नियमों को बताने के लिए वो तीन दंड ये धारण करता है ये मनुस्मृति का शायद है मौनानीला मौना, नीला, मौना नीह नीलायाम दंडा वाग्देह चेतसा और ऐसा यंगणुरी भवदीस है मौन अनीह और अनीलाम मौन वाणी को नियम करना नियम करना और अनीह इ चेष्टा अनीह अर्थात चेष्टा रहित और तीसरा हो गया अनिल आयाम अनिल आयाम प्राण का आयाम ये तीन हो गए तीन दंड किसका किसका बाघ देह और चेत चित्त का तो मौन ये बाघ का दंड हो गया और अनिहा ये देह का दंड हो गया अनिहा अर्थात व्यर्थ चेष्टा नहीं करना व्यर्थ चेष्टा अर्थात ये जो हम लोग में भी व्यर्थ चेष्टा होता है ये कहने का समय में जो हस्तचालन ये व्यर्थ चेष्टा है ये नहीं होना चाहिए यह राजस्विक धर्म है ये इसको कहते हैं इहा चेष्टा व्यर्थ चेष्टा केवल हमारे जितने शरीर रक्षण के लिए आवश्यक है उतना चेष्टा तो आवश्यक है उससे अतिरिक्त तो कोई भी चेष्टा नहीं होना चाहिए यह हो गया अनिहा और तृतीय हो गया अनिल आयाम अनिल अर्थात प्राण प्राण का आयाम यह हो गया चित्त का दंड मन का दंड तो ये तीन दंड जिसका अंदर में है उसी का ख्यापक है कि वो त्रिदंड धारण करता है त्रिदंड अर्थात दंड का ऊपर में उनका ऐसे त्रिशूल जैसा होता है ना ऐसा वो धारण करते हैं और आगे कहते हैं कि ये मनु महाराज कहते हैं कि नई है अंग अंग संबोधन करते हैं एते यश न संति जिनका ये तीन नहीं है वेणु भीड़ यति न भवे खाली दंड पकड़ लिया और ये तीनों नहीं है तो वो सन्यासी नहीं होगा अर्थात कोई भी चीज का अगर हम सूचना बाहर को देते हैं वो हमारे अंदर में परिरिष्ट तो होना चाहिए नहीं तो ये कपट आचरण अर्थात हम स्वार्थ सिद्धि के लिए चल रहे हैं इससे हानि होगा क्योंकि आचरण दूसरों को नहीं है हमारे अंदर में अंतर्यामी है वो जान रहा है इसलिए कहते हैं ना हमारा कर्म परमात्मा उसमें मतलब नहीं रखते हैं हमारा उद्देश्य क्या है उसमें मतलब रखते हैं उद्देश्य महत्व है कर्म गड़बड़ हो गया परमात्मा उसको कहेंगे उसका उद्देश्य है ना क्योंकि कर्म तो शारीरिक है उद्देश्य मानसिक है मन में जो रहेगा वही वास्तविक है आपका उद्देश्य ही आपको आगे ले जाएगा तो इसलिए ये अर्थात तो मन को अधिक ये महत्व दे करके चलना है यहाँ कहते हैं कि ये तीन प्रकार की ये दंड जिसका होगा उसको कहा जाएगा त्रिदंडी ये त्रिदंडी का धर्म अर्थात ये सन्यासी और दूसरा हो गया ऋतुगमन वहाँ दिए हैं पांच नंबर टिप्पणी में जहाँ सात नंबर टिप्पणी लिखा है उसका ऊपर पंक्ति में दिया है ऋतु भारियाम उपे यात अर्थात तो गच्छ संबंध करे पत्नी का संबंध करे ये गृहस्थों के लिए विहित है सन्यासी के लिए कुछ कर्म विहित है और ये गृहस्थों के लिए कुछ कर्म विहित है ये एक व्यक्ति नहीं करेगा ये विधान ही अलग अलग हुआ है जैसे ये दोनों विरुद्ध है इसी प्रकार की शुद्ध ब्रह्म ज्ञान और कर्म ये दोनों भी ऐसे ही विरुद्ध है दृष्टान्त तो दे दिए ये सिद्धांत दि कहा पूर्व पक्ष जो कह रहा था कि समुच्चय करेंगे अर्थात कर्म ज्ञान दोनों मिला करके करेंगे सिद्धांतिक कह दिया कि संभव नहीं है जैसे ये दृष्टांत तो दे दिया भारिया संबंध पत्नी संबंध और त्रिदंड धर्म ये दोनों एक साथ नहीं हो पाएगा पूर्व पक्ष कह रहा है कि ठीक है समुच्चय नहीं हो पाएगा एक साथ नहीं कर पाएगा एक के बाद तो एक कर लेगा ना कुछ लोग होंगे जो कि रोटी चावल दोनों मिलाकर के खा लेंगे कुछ लोग होंगे पहले चावल खा लेंगे बाद में रोटी इस प्रकार के इसको कहते हैं क्रम समुच्चय एक होता है सह समुच्चय दोनों एक साथ एक होता है क्रम समुच्चय एक के बाद एक किंतु तो एक पुरुष ही करेगा पहले पूर्व एक एकदेशी कह रहा था कि सह समुच्चय दोनों को मिला करके एक साथ करना चाहिए अभी सिद्धांत के दिया बिल्कुल नहीं हो पाएगा पूर्व पक्ष अभी कह रहा है कि ठीक है ये क्रम समुच्चय हो एक के बाद एक करे इसके लिए पूर्व पक्ष कहता है अस्थि एवं तथा भी क्रमेण एक कर्तिकत्व सह समुच्चय नहीं होने पर भी क्रमेण एक कर्तिकत्व क्रम से कर्ता एक होगा इसको कहते हैं क्रम समुच्चय एक के बाद एक करेगा ये संभव हो सकता है इस चेत सिद्धांत कहता कि न विशिष्ट रूप भेदात भिन्नाधिकारत्वाद व्यक्ति एक हुआ ऐसे आप कहते हैं स्वयं देवदत्त जिसको आप 10 साल पहले काशी में देखे थे अभी उसको आप ऋषिकेश में गंगा किनारे देख रहे हैं अभी स्वयं देवदत्त इस प्रकार की कह देते हैं तो वहां आप विशेषण अंश को छोड़ करके विशेष अंश में ऐक्य कर लेते हैं तो यहां सिद्धांत कह रहे है हैं कि जो पहले अर्थात तो गृहस्थ था पत्नी संबंध में अभी ये अगर त्रिदंडी हो गया यह विशिष्ट दोनों भिन्न हुआ विशेष एक हुआ ये आप कहते हैं जैसा कहते ना कपड़ा बदल गया क्या आप मतलब विरजा होमो के साथ साथ क्या सब पूर्वाश्रमों का सारे बात भूल ही गए एक बार कभी कभी ये सही में हम लोग भी ये सब आश्रम में मतलब इस समय आने से पहले बहुत पहले हम लोग सोचते थे तो जब ये हो जाते ना सन्यास हो जाते ना उनको ये सब घर घर भूल ही जाता है बिल्कुल एकदम बुद्धि नहीं रहता है किंतु तो उस प्रकार कि नहीं है अर्थात ये संस्कार तो रहेगा तो यहां कह देंगे विशिष्ट भिन्न हो गया अर्थात ये विशेषण युक्त होकर के अर्थात हम गृहस्थ धर्म वाला था हम घर में था बालक था ये था अभी संन्यास हो गया ये दोनों अभी विशिष्ट अलग अलग हो गया इसलिए ये सन्यास धर्म में आ जाने के बाद और वो गृहस्थ धर्म नहीं कर पाएगा क्योंकि जो कर्म है ये विशिष्ट चैतन्य से नहीं हो रहा है ये तो विशिष्ट से हो रहा है तो विशिष्ट यहाँ दोनों भिन्न हो गया अर्थात गृहस्थ वो एक विशिष्ट है अर्थात चैतन्य उसका मनोबुद्धि शरीर चला गया और अभी सन्यासी आ गया ये चैतन्य इसका शरीर मनोबुद्धि ये सब अभी अलग प्रकार की चिंताधारा हो जाएगा सिद्धांत कह की विशिष्ट रूप भेदात न एक भेदात न भिन्ना अधिकार ये भिन्न अधिकार है अर्थात गृहस्थ धर्म और सन्यासी जैसे ये भिन्न अधिकार है इसी प्रकार की ब्रह्म ज्ञान करना और कर्म ये दोनों में भिन्न अधिकारी के लिए है यहाँ शुद्ध ब्रह्म ज्ञान ऐसे ब्रह्म ज्ञान में विशेषण दे दिया शुद्ध ब्रह्म अर्थात तो अगर आप कारण ब्रह्म कार्य ब्रह्म लेंगे तो हैं? ये तो कर्मों के साथ इसका समुच्चय हो जाएगा कोई हिरण्यगर्भ का उपासना करेगा गृहस्थ कर सकता है और कारण ब्रह्म ईश्वर ईश्वर का उपासना करेगा कर सकता है किंतु शुद्ध ब्रह्मो का ज्ञान और कर्म ये दोनों में ऐक्य नहीं हो पाएगा क्योंकि शुद्ध ब्रह्म ज्ञान ये अपरोक्ष ज्ञान है और कार्य ब्रह्म अथवा कारण ब्रह्म का ज्ञान है ये परोक्ष ज्ञान है उपासना के लिए ईश्वर का कभी आपको अपरोक्ष ज्ञान होगा नहीं और हिरण्यगर्भ का भी कोई देवता का अपरोक्ष ज्ञान कभी होगा ही नहीं कहते हैं कि ये क्या नाम कहते हैं कुंडली ना जो बिठल भगवान का दर्शन कर लिया था बच्चा था कहते हैं खेलता था अपरोक्ष ज्ञान होता था कहते वो अपरोक्ष नहीं है ब्रह्म है नहीं। यहाँ कहते हैं कि शुद्ध ब्रह्म अर्थात तो ये जो निर्गुण निराकार ब्रह्म उसका ज्ञान और कर्म ये दोनों में समुच्चय नहीं हो पाएगा और अशुद्ध ब्रह्म अर्थात तो कार्य ब्रह्म कारण ब्रह्म उसका उपासना और कर्म ये समुच्चय तो हो सकता है ठीक है तो सिद्धांत यहाँ तक तो कह दिया कि शुद्ध ब्रह्म को इसका ज्ञान करने वाले जो सन्यासी होते हैं उनका रूप अलग है और ये जो अग्निहोत्र आदि कर्म करने वाले उनका रूप अलग है तो ये सन्यासी वो गृहस्थ तो होने से ये समुच्चय कभी भी नहीं हो पाएगा और शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान ये कहेगा जगत मिथ्या अब जैसे ही शुद्ध ब्रह्म विचार में चलेंगे कहेंगे जगत मिथ्या और इधर कर्म करेंगे कर्म कहेगा ये मैं कर्म करता हूँ और ये देवता है सूर्य के लिए करता हूँ अथवा अग्नि के लिए करता हूँ वो सत्य है तो ये दोनों परस्पर विरुद्ध है शुद्ध ब्रह्म ज्ञान कहेगा जगत मिथ्या और कर्म मात्र के कहेगा जगत सत्य ये दोनों कभी नहीं हो पाएंगे ब्रह्म ज्ञान जितना जितना होगा वो कर्मों को तो उतना उतना वो हटा देगा आज यहाँ तक त्र वु